न स्वदेह भरणार्थम भिक्षारणादिकम परलोकार्थम स्नानाधिकम चाह भवता क्रिया मानव उपलब्ध थे देह भरने के लिए भिक्षा अटरण करते है ज्ञान होने के बाद भिक्षा अर्टरण करेगा यानी और स्नान करते गंगा जी में सुबह सुबह उठ कर स्नान करते तो परलोक के स्नान भी करते ऐसा करते हुए दिखता है भवता क्रिया मानव उपलब्ध लोग देखते हैं और कुछ नहीं करेंगे मैं अक्रिय कहते अक्रिय कहते स्नानदि करते भिषाटन करते भोजन करते समय तो अक्रिया नहीं अत तो अक्रियत्व असीदम ये आतंक तदपीति स्वदृष्ट निवासी, किन्तु अन्य कल्पित हमारे दृष्टि से न भिक्षाटन है ना तो स्नान चमन है कुछ हम नहीं करते अपने दृष्टि में दृष्टि से क्यों नहीं ज्ञाने अपने को देह मानता है इंद्रिय मानता है प्राण मानता है मनोबुद्धि मानता है आत्मा मनता है व्यापक आत्मा वो व्यापक आत्मा सुबह जाके स्नान करता है, है। व्यापक आत्मा में भिख्याटन होता है तो अपने दृष्टि से कुछ नहीं होता जो अपने स्वरूप है उसे भिख्याटन स्नान व्याख्यान कुछ है।, है कुछ नहीं स्वदृष्ट वो भी नहीं है तद भी स्वदृष्टिया नहीं बात फिर कैसे किन्तु अन्य रेव कल्पित अन्य लोग कल्पना करते हैं क्योंकि वो देव को मानते हैं जो अपना स्वरूप है उसमें भिक्षाटन स्नान सज कुछ है <laughs> नहीं अन्य लोग देह को मान करके देह के धर्म को लेकर हमारे ऊपर आरोप करते आत्मा में आरोप करते हमारे आत्मा में कुछ नहीं है वो आरोप करते तो अन्य ही कल्पितम अन्य लोग कल्पित भिक्षाटन देह आदि अन्य ही कल्पितम इत्या निद्रा निद्रीक्षे स्नान शौचे नेछा न न न कौमी चेचा दृष्टार्चे कल्पय निद्रा तो भिक्षा च निद्रा भिक्षे स्नान निद्रा सोना भिक्षा स्नान सौ ने न करना चाहते ना करता हूँ देखने वाले देह को मान के दस टास्त कल्पयती दस टा लोग कल्पना करते हैं कि अन्य कल्पना अन्य कल्पना मेरे क्या पति अन्य लोग उसे कल्पना करेंगे तो हमारे क्या बिगड़ जाएगा मैं नहीं करता हूँ ज्ञापक अखिलिय आत्मा उसमें निद्रा स्नान शौच भी क्या कुछ नहीं है और दृष्टा देखने वाले देव को देख करके देवधर्म को हमारे पर आरोप करते हैं तो किमें से आकर निकलते ना आज अन्य कल्पना बाधोसी अन्य कल्पना से तो बाध हो जाएगा इतना शंक्य क्य बाध नहीं तदभावी तो दृष्टान्त मार दृष्टान्त देते तो अन्य कल्पना करने से कुछ नहीं होता है गुंजा पुंजा विद्येत नान्योपित संसार भजे। भजे। गुंजा पुंजा पुंज गुंजा पुंज गुंजा, गुंजा एक होता है फल होता है ये जो सोना सोनारा लोग पूजन करते हैं फल रखते है एक तरफ लाल दिखेगा और थोड़ा काला दिखता है गुंजा कहते गुंजा कहते यहाँ का बारे में होता है लाल लाल होता है उसमें रहेगा बहुत सुंदर लाल लाल दिखेगा और थोड़ा काला दिखता है तो ऐसे कहते हैं। ठंडी के समय सब लोग अग्निरेकर तापते हैं और दबन क्या के वो तो बुद्धिमान है कितने गुंजा फल इकट्ठी कर दिया वो देकर हाथ ऐसे करता है <laughs> लाल लाल दिखता है ना वो तो अग्निदास करते इसे वो भी कर रहा है कितने बेकूफ है एक घर बनाता नहीं एक पेड़ बनाता है इसको लेकर हाथ से गए क्या होगा एक कम से कम तो घर बनाना चाहिए उसको क्या बनागा तेरा किया जाता है ऐसे पाते से गुंजा पुंज अन्य लोग का आरोप करेंगे कोई गुंजा पुंज रखे बैठा है अन्य लोग कहेंगे अग्नि दूर से क्या देखेंगे अग्नि लाल लाल बहुत तो लाल सुंदर है दूर से देखेंगे अग्नि तो अन्य आरोप बनने के द्वारा उसका क्या बिगड़ जाएगा कोई गुंजापुंजा पैसे हाथ रख बैठा है सोलो देखिये अग्नि यहाँ अग्नि रखावा तो कपड़ा थोड़ा जल जाएगा गुंजा पुंजादी दही तो न अन्य बने ना अन्य आरोपी तो ना गुंजा पुंजादी दही तो गुंजा भी जल जाएगा रहेगा अन्य आरोपित बने न दे तो। प्रकार न अन्य आरोपित संसार धर्मान एवम अहम बजे अन्य आरोपित संसार धर्म निद्रा शौच स्नान भिखाटन आदमी करता सब लोग कल्पना करेगी अन्य कल्पना से आत्मा में आ जाएगा इसलिए अन्य आरोपित संसार संसार धर्मान एवम अहम आगे हाँ नहीं न बजे अन्यारोपित संसार धर्मान एव हम न भजे <आँगा। laughs> पुंजा, पुंजा फलांतर इच्छा भावे कर्मानुष्ठान महाभूत अन्य फल की इच्छा नहीं की इच्छा ज्ञान हो गया कर्मानुष्ठान नहीं हो किन्तु तो तत्व तो साक्षात्कार है श्रवणाधिकम कर्तव्यम तो अच्छा अभी कहते स्वर्गाधिक इच्छा आपकी नहीं है तो कर्म नहीं करो किन्तु तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व तो करना है तो तत्व तो के लिए उसका क्या साधन है श्रवण मनिधि उसको भी काम से काम करो तत्व साक्षात्कार है तो कर्तव्य में वो तो करना ही चाहिए इतना शो अज्ञान आदि अभावत श्रवणादि कर्तृत्व अभी मेरे में अज्ञान नहीं है अज्ञान का दो कार्य आवरण विक्षेप ज्ञान में है जैसे अज्ञान उसका आवरण विक्षेप कुछ नहीं है इसलिए इसी प्रकार श्रवण आदि कर्तृत्व तो अपनी नाती आत्मा में श्रवण कर्तृत्व तो है मनन कर्तृत्व कुछ नहीं कर्तृत्व तो? तो है ही नहीं असंग है, ये भी नहीं मेरे में श्रम तो अज्ञात तत्व जानन कस्मा शुनोम्य हम मशयापन्ना ये अज्ञात तत्व ते श्रृणवंतु अज्ञात तत्व यही अज्ञात तत्व अज्ञात तत्व यही बहुवीर समाज है अज्ञात तत्व यही अनेक मन पदार्थ सूत्र समास होता है ये अज्ञात तत्वतु वो श्रवण करे जो अज्ञात तत्व है जिन्होंने तत्त्व साक्षात्कार नहीं किया वो श्रवण करे जानन कस्मात हम श्रृणमी मैं तो साक्षात्कार जानता हुआ क्यूँ श्रवण करूँ ज्ञान होने के बाद श्रवण करना होता है जानन कस्मात श्रृणोमी हम जो नहीं जानते है वो श्रवण करे हम जानन जानता हुआ कस्मात श्रृणमी क्या श्रवण नहीं करो तो मनन करो अरे मन्यता हम संशय अपन न संशय से अपन संशय जो है वो मनन करे संशय जिनको मनन करे कैसे जीवन ब्रह्म की एकता होगी संसार कैसे मिथ्या है ने कैसे ब्रह्म ऐसा संशय जिसको है वो तो मनन करे न मन हम असंशय अहम असंशय न मन अविद्यम संशय से असंशय असंशय समास होता है अविद्यमो पुत्र क्या मालूम है किस होता है नाम बहुगुरी वाच्य पद लोग बहुगुरी लघु में इसको याद कराना नए अस्त अर्थाना उरी में देखना अपुत्र में इस प्रकार समासमान संशय असंशय जो अहम असंश है इसलिए न मान्य मानन नहीं करू अज्ञात तत्व देखो जी अज्ञात तत्व क्या है ब्रह्मात्मक लक्षण ब्रह्मात्मेत्व लक्षण लक्षण स्वरूप तत्व क्या है ब्रह्मात्मक ही तत्व है इसको जिससे साक्षात्कार नहीं किया ते तथा तो करे करें तत्व इतना तत्व ऐसा है अथवा तो अन्य प्रकार हे ऐसा जिनको संशय हे ते मनन तो करे करें मन, मम भावात तो न तो ज्ञान है न तो संशय नोभत्र प्रभृति श्रवण में प्रभति नहीं मननी प्रभृति नहीं जानं माँ भूताम श्रवण मननी भूताम ओटागम नहीं हुआ न मांग ये श्रवण मनने माँ भूताम नहीं हो क्योंकि आपको साक्षात का ज्ञान हो गया और नहीं है किंतु तो विपर्य निराशा निजीध्यासन कर्तव्य विपरीत भावना देहादम बुद्धि उसके निवृत्ति के लिए निजी करना चाहिए आत्मबुद्धि इत्याशारमबुद्धिलक्षण से, से अभाय क्या है देहादो आत्मबुद्धि देहेन्द्रिया में अहम बुद्धि विपरीत तो भावनाए आत्मबुद्धिलक्षण सेपर्यस से अभावात्थ नहीं होने से तदपी न अनुशियम तत् क्या नही निधिध्यासन तदपी न अनुस्य निधिध्यासन भी अनुशन नहीं है विपर्यस्वो निदीध्यासेशन्ध्यानम विपर्य देहात्म विपरस विपर्यय विपर्यस्त तो निजी ध्यान तो यह विपर्यस्त स निजी ध्यास विपरीत तो भावना वाला निजी ध्यान करे अविपर्यात किं ध्यान मेरा विपर्य नहीं विपरीत तो है ना ही नहीं तो ध्यान क्यों करना देहात्मक तो विपर्यासन अहम कदाचित न बजामी देह में आत्मबुद्धि कभी नहीं करता हूँ कदाचित न भजामी विपरीत भावना नहीं तो निधि करना है जो निधि विपरीत भावना जिनको है जिनके है वो निधि आसन करे किन ध्यान हम अपर्यास जब विपर्य नहीं तो ज्ञान क्या है जरूरत है गयादना गयादना अच्छा पहले आया था ज्ञान होने के बाद मैं मनुष्य से बुद्धि हो सकती है कभी कदाच ऐसी मरते हम बुद्धि आया था ऐसा पहले जी कभी ऐसे मरते ऐसे तो भान हो जाता है अभी कहते विपर्य नहीं है अब हम मनुष्य से बुद्धि कैसे होती कभी कितने में? हाँ, पैतालीस श्लोक में आया था नो हटात भोग काले कदाचित मृत्यो हम भाषते कदाचित मर्त्युहमतिभाषते का तो यदि मर्त्युहम ऐसे भान होता है विपर्या से कैसे नहीं है विपर्या नहीं तो मृत्यु हम कैसे भान होगा नपर्य अभाव अहम मनुष्य की व्यवहार कथम घटते उधर कहते तो कभी अहम मनुष्य से व्यवहार होता है और विपरीत नहीं भी कहते तो। वासना वसाद और ज्ञान से ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होगा अपरक्ष ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान हो होने से विपरीत तो भावना भी नष्ट होगी निजी आसन कर लिया तो भी पहले संस्कार वासना है अपने को मनुष्य मानकर कही मानता था नहीं, नहीं। पहले ज्ञान होने के पहले अपने को मनुष्य को मानता है मनुष्य वासना रहती है जब तक तो प्रारब्ध है वासना के कारण में मनुष्य से बुद्धि हो जाएगी इसमें कोई आपत्ति नहीं ये पहला आया था कभी मैं मनुष्य से बुद्धि हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति हो जाए नष्ट हो जाएगा अहम मनुष्य इत्यादि इत्यादि मनुष्य इत्या पर्या संचिरा अहम् मनुष्य संचिरा व्यक्तिया व्यवहारो ओ कार है किसने अकल दिया व्यवहार कह दिया व्यवहारो अहम मनसे इत्यादि व्यवहारों बिना भी अमुम विपरसम चिराभ्यस्त वासना तो अब कल बिना भी जो विपर्यास है विपरीत देहादि में अहम बुद्धि उसके बिना भी अहम मनसे इत्यादि व्यवहार हो सकता है विपर्यास के बिना भी अहमनुष्य व्यवहार हो सकता है कैसे होगा चिराभ्यस्त वासना चीर्घकाल से वासना है इसी वासना से हो सकता है अहम मनुष्य से व्यवहार ज्ञान होने के बाद विपरिव भावना नहीं रहने पर भी चिर दीर्घ काल अभ्यस्त वासना के कारण अहम मनुष्य व्यवहार हो सकता है ऐसा नहीं कि का ज्ञान हो गया तो अहम मनुष्य कि मैं हमको ऐसा कभी कह दिया तो वो ज्ञानी ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं है तो हो सकता है होता है इसलिए उससे कुछ नहीं कि जीवन उत्ती नहीं कि हम मनुष्य कह दिया तो व्याष्ट हो गया कुछ लोग अभ्यास करते अहम शब्द नहीं कहेगी ये शरीर मनुष्य नहीं कि सर गया था ईश्वर ईशा सब कहेंगे सब व्यवहार करेंगे शब्द छोड़ कर ये शब्द कह दिया ये केवल इतना अभ्यास भाषा अभ्यास करने से कुछ नहीं बताया अहम मनुष्य कहने पर भी जैसे कार्य बताया मैं वृक्ष मैं वृक्ष इसे रटू तो निश्चय हो जाता है मैं वृक्ष इस पर दृढ़ निश्चय है हम वृक्ष नहीं है पांच बार में वृक्ष में वृक्ष कहेंगे तो कोई एक वृक्ष हो जाता है इसी प्रकार मनुष्य कह देने पर भी जिसके विपरीत है ना अनिवृत्त हो साक्षात्कार हो गया उस कुछ बिगड़ जाएगा बासना तो से कभी हो जाता है हो सकता है व्यवहार किन्तु विपरीत है ना नहीं है से व्यवहार से निवृत्ति सिद्धाई तो फिर भी जो व्यवहार होता है उस व्यवहार की निवृत्ति के लिए ध्यान करना चाहिए ध्यान संपाद्यम ध्यान करना चाहिए बिजली व्यवहार इत्यासंख्य प्रारब्ध क्षय अंतरिणा अंतरिणा से निवृत्ति नाती प्रारब्ध निवृति नहीं हो तो इसकी व्यवहार की निवृति नहीं होती जब तो प्रार्ध रहेगा जितने ध्यान करने पर भी प्रारब्ध कर्मणी छीणे कर्म क्षेत्रसो न्याम्ये ध्यान सहस्व प्रार्थकर्म क्षेण व्यवहार नष्ट होगा नहीं प्रारधकर्मी क्षीण प्रारधकर्म क्षीण हो जाने पर व्यवहार निवर्त व्यवहार नष्ट होगा होगा हो तो कर्म क्षेत्र ध्यान सहस्रत नाम कर्मणां अक्षय कर्मणा अक्षय प्रार्धकर्म जो तो समाप्त नहीं हुआ सहस्रत ध्याना असो नहीं बसाम्य है व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी जितने ध्यान में बैठते समय व्यवहार नहीं करेगा किंतु कभी मन में आगे कभी भान नहीं होगा शब्द प्रयोग नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा स्मरण नहीं होगा ये बात नहीं प्रार्ज कर्म जब ते तब व्यवहार रहेगा प्रार्थ समाज तो है ना प्रस्तुत हो जाएगा इसलिए उसके लिए ध्यान भी करने की आवश्यकता नहीं हो न न प्रारब्ध निमित्त व्यवहार से विरल्वाय ध्यान कर्तव्य में इतिहास्य प्रारब्ध के कारण व्यवहार होता है ठीक है हम मानते प्रारब्ध निमित्त व्यवहार से स व्यवहार प्रार्ब्धारब्ध निमितक प्रारब्ध निमितक व्यवहार को विरल करने के लिए कम करने के लिए ध्यान करना चाहिए इतिहास कहते व्यवहार यदि बाधक हो उसको काम करना चाहिए जो साधक है ज्ञान नहीं हुआ व्यवहार बाधक होता है व्यवहार कम करना चाहिए और जो साक्षात्कार हो गया व्यवहार बाधक है व्यवहार से अबाधक तो दस न्यवहार बाधक नहीं है अबाधक जैसे में वृक्ष कहते समय कुछ हो जाता है मैं मनुष्य जो निश्चय उसका कुछ हानि हो जाती है इस प्रकार साक्षात्कार हो जाने पर मैं मनुष्य शब्द निकलेगा और देखता है कुछ बिगड़ता है उसके द्वारा ज्ञान होने के बाद साक्षात्कार हो गया मैं ऐसे कह दिया मैं मनुष्य में, में था कह था। कह था तो ज्ञान रहेगा कुछ हानि देखता है नहीं।, नहीं।, नहीं इसलिए देखता है कोई हानि नहीं व्यवहार से अबाधक तो दर्शन व्यवहार बाधक नहीं अबाधक उसका दर्शन होता अनुभव होता है तो अनिवृत्त है ध्यान अनुष्य यदि व्यवहार बाधक हो तो उसकी निवृत्ति करेंगे व्यवहार बाधक से उसकी निवृत्ति के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है और यदि कोई ध्यान करता है वो अज्ञानी हो गया इसका अर्थ वो ध्यान कर्तव्य ऐसा सोच करके ध्यान नहीं करता है समझ आया और ये नहीं कि ध्यान करेगा नहीं कभी ज्ञान हो गया अगर ध्यान कर सकता है हाँ ये नहीं कि ध्यान वो कहते आप व्यवहार कम करने के लिए ध्यान करो वो कहते व्यवहार बाधेगा नहीं क्यों ध्यान करो इसका अर्थ नहीं की ध्यान कभी करेगा नहीं ध्यान कभी कर सकता है किंतु तो कर्तव्य ध्यान करना चाहिए नियमित मुझे करना ही चाहिए ऐसा सोचकर करेगा ऐसा नहीं ऐसे जैसा है सब जो कर्म है ज्ञानी के द्वारा सब स्वभाव से कुछ हो, कुछ होता है यह ये अर्थन अक्रिया कार्यक्रम उसके शरीर से कुछ क्रिया होगी नहीं शरीर से क्रिया होगी नहीं, नहीं।, नहीं। तो उसके लिए कोई बात नहीं इसी प्रकार है। यहां से यहाँ वासना व्यवहार जो बाधक नहीं तो उसके निवृत्ति के लिए ध्यान के अनु अनुसार करना है ऐसा नहीं विरल व्यवहृते अभा अधिकांव अमृति बड़े पुस्तक में आबाधि आनी अबाधि का विरल व्यवहृते रिष्ट चेत यदि व्यवहार विरल करना चाहते हो ध्यानमस्तुते तुम ध्यान करो ते ध्यानमस्तु अस्त तुम्हारा ध्यान लगे जब व्यवहार विरल करना चाहते हो ध्यान करो अबाधि का पश्यन अहम कुत मैं व्यवहार को देखता हूँ अबाधिका व्यवहार बाधक है व्यवहार अबाधक देखता हुआ द्यान। द्यान हम कुछ ध्यान क्यों ध्यान करूं करूम कहते ध्यान नहीं करो किन्तु समाधि तो करना चाहिए ध्यानस्य से अकर्तव्य ध्यान नहीं करो विक्षेप परिहार आया समाधि करते हुए विक्षेप निवृत्ति के लिए समाधि करनी चाहिए इसे आशंकी है क्या ये विक्षेप भी मनो का धर्म है समाधि भी मनो का धर्म है विक्षेप समाधान मनोधर्म तो आप समाधान का समाधि सम पूर्वक सम आंग पूर्वक धा धातु से लिप्ट कर समाधान की प्रत्यय उपसर्ग उपसर्गिक होगी तो समाधि बन जाएगा समान अर्थ है विक्षेप और समाधि किसका धर्म है मन का धर्म मनोधर्म स्वाद निक्षेप निवारक के भी समाध हो मनो अधिकार मैं अपने को मन ज्ञानी अपने को मन मानता है या बुद्धिमान बुद्धि मानता करने वाले समाधि उसका अधिकार नहीं वो अक्रिय परिपूर्ण आत्मा मानता है उसका अधिकार है समाधि करने के लिए कुछ नहीं क्यूँकी विक्षेप है ही नहीं विक्षेप समाधि यदि हो तो मन में ही आत्मा में है क्या इसलिए समाधि नहीं बिक्षेप नहीं विक्षेपो नास् में ममा। ना। ना। में ममा बिक्षेपो सर्वा मनस सियादिकारीिण स्म मैं विक्षेपो नसी ततो मम समाधि न मेरा विक्षेप नहीं है तो समाधि नहीं है ये का मम विषेप का तत्मा मम समाधि न समाधि भी नहीं होगा तो आप में समाधि विष्प क्यों नहीं कहते तो ते विक्षेप समाधि व मन सद विकारी न जो विकारी है मन उसमें ही विक्षेप समाधि है मन विकारी है क्या कौन विकारी मान विकारी होने के कारण उसमें विक्षेप हो समाधि हो आत्मा विकारी है उसमें विक्षेप है समाधि कुछ नहीं आत्मा स्वयं समाधि रूप है उसमें कोई विक्षेप समाधि धर्म नहीं है क्योंकि विकारी नहीं है हो